पातजल योग सूत्र समाधिपाद वितर्क विचारानंदास्म्मिताुगमात सम्प्रज्ञात सत्र वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त जो समाधि है वह सम्प्रज्ञात या सम्यक ज्ञानपूर्वक समाधि कहलाती है समाधि दो प्रकार की है एक है सम्प्रज्ञात और दूसरी असम्प्रज्ञात इस संप्रज्ञात समाधि में प्रकृति को वश में करने की समस्त शक्तियाँ आती है संप्रज्ञात समाधि के चार प्रकार हैं इसके प्रथम प्रकार को सवितर्क समाधि कहते हैं सब समाधियों में ही मन को अन्य सब विषयों से हटाकर विशिष्ट विषय के ध्यान में पुनः पुनः नियुक्त करना पड़ता है इस तरह के विचार या ध्यान के विषय को दो प्रकार के हैं एक तो चौबीस जड़ तत्व और दूसरा चेतन पुरुष योग का यह अंश संपूर्णतया सांख्य दर्शन पर आधारित है इस सांख्य दर्शन के बारे में मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ तुम्हें शायद याद होगा कि मन बुद्धि और अहंकार की एक साधारण आधार भूमि है जिसे चित्त कहते हैं और जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है यह चित्त प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को लेकर उन्हें विचार के रूप में परिणत करता है फिर यह भी अवश्य स्वीकार करना होगा कि शक्ति और जड़ पदार्थ दोनों का कारण स्वरूप एक और वस्तु है जहाँ पर वे दोनों एक हैं यह अभ्यक्त कहलाता है वह सृष्टि के पूर्व प्रकृति की अनभिव्यक्त अवस्था है उसमें एक कल्प के बाद सारी प्रकृति लौट आती है फिर दूसरे कल्प में उससे पुनः सब प्रादुर्भूत होते हैं इन सब के अतीत चैतन्य पुरुष विद्यमान है ज्ञान ही शक्ति है किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने पर ही हम उस पर अपना अधिकार चलाने में समर्थ होते हैं इसी प्रकार जब हमारा मन इन सब विभिन्न तत्वों पर ध्यान करने लगता है तो उन पर अधिकार प्राप्त करता जाता है जिस प्रकार की समाधि में बाह्य स्थूल भूत ही ध्यान के विषय होते हैं उसे सवितर्क कहते हैं वितर्क का अर्थ है प्रश्न और सवितर्क का अर्थ है प्रश्न के साथ मानो उन स्थूल भूतों से पूछना जिससे वे अपने अंतर्गत सत्य और अपनी सारी शक्ति अपने ऊपर ध्यान करने वाले पुरुष को दे दें इसी को सवितर्क कहते हैं किंतु सिद्धियां प्राप्त करने से ही मुक्ति नहीं मिल जाती वे तो भोग के लिए साधन मात्र हैं पर यहाँ इस जीवन में यथार्थ भोग सुख है नहीं। ही नहीं संसार में यही सबसे पुराना उपदेश है कि यहाँ भोग सुख का अन्वेषण वृथा है पर मनुष्य के लिए इसे समझना अत्यंत कठिन है किंतु जब वह सचमुच यह पाठ सीख लेता है तब वह जगत प्रपंच से अतीत होकर मुक्त हो जाता है जिन्हें साधारणतः तो सिद्धियां कहते हैं उनको प्राप्त करने का अर्थ है तीव्र दुनियादारी तथा अंत में दुख को और भी तीव्र करना यह सत्य है कि विज्ञान की दृष्टि को अपनाते हुए पतंजलि ने इस योगश शास्त्र की संभावना को स्वीकार किया है पर साथ ही वे इन सब सिद्धियों के प्रलोभन से हमें सावधान करते रहने में भी कभी नहीं चुके फिर उसी ध्यान में जब उस भूतों को देश और काल से अलग करके उनके स्वरूप का चिंतन किया जाता है तब उस समाधि को निर्विकर्क समाधि कहते हैं जब और एक कदम आगे बढ़कर तन्मात्राओं को ध्यान का विषय बनाया जाता है और उन्हें देश काल के अंतर्गत समझ उन पर ध्यान किया जाता है तब उसे सविचार समाधि कहते हैं फिर जब इसी समाधि में देश काल के अतीत जाकर उन सूक्ष्म भूतों के स्वरूप का चिंतन किया जाता है तब उसे निर्विचार समाधि कहते हैं इसके बाद का कदम वह है जिसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के भूतों का चिंतन छोड़कर अंतःकरण को ध्यान का विषय बनाया जाता है जब अंतःकरण को रज और तम इन दोनों गुणों से रहित सोचा जाता है तब उसे आनंद समाधि कहते हैं जब स्वयं मन ध्यान का विषय होता है जब ध्यान बिल्कुल परिपक्व और एकाग्र हो जाता है जब स्थूल और सूक्ष्म भूतों की समस्त भावनाएं त्याग दी जाती है और जब अन्य सब विषयों से पृथक होकर अहंकार की केवल सत्व अवस्था ही शेष रहती है तब उसे अस्मिता समाधि कहते हैं जिस मनुष्य ने इस अवस्था की प्राप्त कर ली है उसे वेदों में विदेह कहा गया है ऐसा व्यक्ति स्वयं का स्थूल देह से रहित रूप में चिंतन कर सकता है पर तो भी उसे स्वयं को एक सूक्ष्म शरीरधारी के रूप में सोचना ही पड़ता है जो लोग इस अवस्था में रहते हुए उस परम ध्येय की प्राप्ति बिना किए प्रकृति में लीन हो जाते हैं उन्हें प्रकृति लय कहते हैं पर जो लोग वहाँ पर भी नहीं रुकते हैं वे ही चरम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं